प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला सन्यास जिज्ञासा कोई साधक घर से निकलकर सन्यास की इच्छा से किसी मठ में गया वहां उसकी चोटी काट दी जनेऊ निकाल दिया और कुछ सामान्य संस्कार कर दिया उसको वर्तमान स्थिति से संतोष नहीं है अतवा विधिवत सन्यास लेना चाहता है जो हो गया उसका प्रायश्चित क्या है समाधान यह एक जटिल स्थिति है और उसका उपाय है अब वह जहां से विधिवत संन्यास लेगा वहां उसे पहले यज्ञों पर भी संस्कार कराना पड़ेगा शिखा सूत्र के साथ कुछ दिन नैतिक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होगा कम से कम प्रायश्चित है कि उसे गायत्री मंत्र का 24000 जप अनिवार्य रूप से करना होगा यदि विशेष प्रायश्चित करना चाहता है तो पाँच दिन का पयोव्रत का कर सकता है पाँच दिन तक दूध और गोमूत्र छोड़कर अन्य कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए और गायत्री मंत्र का चौबीस हजार जब करें परंपरा के अनुसार यही प्रायश्चित है कोई कोई महात्मा तो ऐसे परिस्थिति में सन्यास से पहले चांद्रायण व्रत करते हैं पर इस काल में वह सब करने की जरूरत नहीं है जो हमने बताया है उतना करने से प्रायश्चित हो जाएगा फिर संन्यास ले सकते हैं जिज्ञासा मैं एक सन्यासी हूं इसलिए मेरे शिखा सूत्र भी नहीं हैं मैं शिव जी का अभिषेक अध्याय के पाँचवें अध्याय से करता हूं शास्त्र में कर्म कांड के लिए शिखा सूत्र की अनिवार्यता बताई है इससे मुझे भय लगता है कि कहीं मैं दोष भाग का भागी तो नहीं हूं समाधान आप जो अभिषेक करते हैं वह यदि नित्य कर्म के रूप में है किसी कामना या संकल्प से नहीं करते तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि आपका किसी कर्मकांड से संबंध नहीं है आप तो शिव जी की आराधना कर रहे हैं शास्त्र में सन्यासी के लिए रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से अभिषेक के लिए विधान किया है इसलिए आप अपनी निष्ठा को पक्की रखिए आपको कोई दोष नहीं लगेगा जिज्ञासा सन्यासी लोग गेरुआ वस्त्र ही क्यों पहनते हैं समाधान सन्यासी किसी भी रंग का वस्त्र पहने तब भी आप प्रश्न कर सकते हैं लाल ही क्यों काला ही क्यों इसलिए मैं प्रायः कहता हूँ तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या व्यवस्थित कार्य गीता क्या करना क्या नहीं करना इसमें शास्त्र ही प्रमाण है आपका मन नहीं शास्त्र कहता है सन्यासी गैरिक वस्त्र धारण करे अतः उसे मानना चाहिए इसमें कारण यह भी है कि गृहस्थ का व्यवहार पंचरंगी होता है और साधु का एक इसी के प्रतीक रूप में सन्यासी एक रंग का वस्त्र धारण करता है वह गैरिक ही क्यों यह अग्नि का रंग है अग्नि का स्वभाव ऐसा है कि उसमें अच्छा बुरा कुछ भी छोड़ो सबको आत्मसात कर लेता है इसी प्रकार जगत का अच्छा बुरा कोई भी व्यवहार सन्यासी को प्रभावित नहीं कर सकता इसलिए जिसके मन ने जगत को छोड़ दिया है उसी को यह वस्त्र धारण करने का अधिकार है यह वस्त्र ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मिला है अतः यह विवेक वैराग्य सट संपत्ति और मुमुक्षा का प्रतीक है यही इसकी महिमा है वस्तुतः तो शास्त्र कहता है इसीलिए संन्यासी गहरिक वस्त्र धारण करता है जिज्ञासा माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है पुत्र कभी भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता फिर संन्यास ग्रहण करना क्या उचित है समाधान व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा काम करना हो तो उसे वर्तमान स्थिति का मोह छोड़ना ही पड़ता है विद्यार्थी को पढ़ना हो तो घर तथा माता पिता को छोड़कर दूर जाना पड़ता है उनका मोह छोड़ना पड़ता है इसी प्रकार मानव जीवन का चरम लक्ष्य परमात्मा दर्शन किसी को प्राप्त करना हो तो माता पिता का मोह छोड़ना ही पड़ेगा बिना छोड़े इतना बड़ा काम कैसे करेगा यदि सच्चाई से घर छोड़कर उस काम में लग जाते हैं तो माता पिता की उसमें प्रसन्नता ही होगी क्योंकि उसमें उनका भी कल्याण निहित है शास्त्र कहता है कि सन्यासी यदि निष्ठापूर्वक अपने धर्म में रहता है तो माता पिता को ही नहीं बल्कि अपनी कई पीढ़ियों को तार देता है यह तो माता पिता की बहुत बड़ी सेवा है हाँ यदि सन्यासी अपने धर्म को छोड़ता है तो उससे माता पिता की न सेवा होगी और न उसकी प्रसन्नता पहले परंपरा यह थी कि माता पिता की आज्ञा लेकर ही संन्यास लिया जाता था हमने भी माता पिता की आज्ञा से ही सन्यास लिया था हमारी माता ने किसी से कहा था मैं माता हूँ इसलिए पुत्र के जाने से दुखी हूँ परंतु वह साधु बना है इसलिए सुखी भी हूँ किसी के अंदर यदि सच्चा वैराग्य आ गया तो शास्त्र कहता है कि उसका कोई सांसारिक कर्तव्य शेष नहीं रहा वह उसी क्षण संन्यास ले सकता है यद हरेव बिरजेत तद हरेव प्रव्रजेत जा सन्यासी यदि अपनी निष्ठा में ठीक से रहे तो उसके माता पिता की सेवा का ध्यान परमात्मा रखेगा उसकी जिम्मेदारी को परमात्मा संभाल लेगा अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम वहन करना तो भगवान की प्रतिज्ञा है कई गृहस्थ भक्तों के जीवन में आता है कि वे जब भजन में तल्लीन हो गए तो उनके कर्तव्य को स्वयं भगवान ने आकर पूरा किया सन्यासी यदि सब ओर से मन हटा भगवत भक्ति में लग गया है तो उससे कर्तव्य को भगवान क्यों नहीं संभालेगा